बहु णि कृतगुर्गेतवासुख्याय वेदातव पंडित नूतन जगत गुचले गोपवधे दुकलशौराय तस्में संसारमयजा शकरचार्यवभाष्योगे भगवत ईशराज मूर्ति के्योम देहाय दक्षिणा मूर्त न शांति और वो अनुमान से, से लाघव ज्ञान सहकृत जो ईश्वर सिद्ध होगा वो ईश्वर का ज्ञान कृति इच्छा ये सब में भी एकत्व एक सिद्ध तो होगा ये एकत्व तो, का स्वरूप कथन करने के लिए विचार आरंभ करके एक तो का एक स्वरूप निर्णय कर दे जो की ईश्वर एक होने पर भी उसमें दो ज्ञान होने पर वो लक्षण घट गया प्रथम अंश सिद्ध के वो अंश क्या हम विशेषण दे रहे थे एक ईश्वर होने पर भी दो ज्ञान हो जाते हैं तो भी लक्षण समन्वय हो जाता है क्या लक्षण है वो? ये आत्मा, हुआ तो ये उभयर अगर ईश्वर एक है कि तो दो ज्ञान भी अधिकरण आ गया क्योंकि ईश्वर में द्वित्व रहने नहीं ठीक है इसको वालन करने के लिए अभी एक तो का दूसरा स्वरूप है वो क्या है स्वधिकरण अवृत्ति स्विन्न ज्ञान भक्त तो ये हुआ तभी इसमें क्या कठिनाई हो जाएगा ये तो ईश्वर में ज्ञान तो एक सिद्ध रहेगा किन्तु तो ईश्वर अनेक हो सकते हैं इसलिए दोनों अंशों को मिलाना पड़ेगा अच्छा तभी होने से एक ईश्वर सिद्ध हुए और ईश्वर में एक ज्ञान ये भी सिद्ध हुआ तो ज्ञान इच्छा कृति इत्यादि ये सब एक ही सिद्ध हो जाएगी एक ईश्वर में पर का ज्ञान ज्ञान लेंगे तो ज्ञान ईश्वर ईश्वर ईश्वर का का ज्ञान अधिकरण हो गया उसमें वृत्ति हो जाएगा ख ज्ञान का जिससे अभी ईश्वर का ज्ञान तो अभी ईश्वर क ज्ञान का अधिकरण हो जाएगा ईश्वर अभी कितने ईश्वर लेंगे एक ईश्वर लेंगे वे ईश्वरों में आगे दूसरा पद क्या है स्व अधिकरण और अवृत्ति स्व अधिकरण में न रहे कौन नहीं रहेगा हाँ क ज्ञान स्व भिन्न ज्ञान आगे द्वितीय पद है ना स्व भिन्न ज्ञान तो स्व पद से किसको लेने क ज्ञान क ज्ञान से भिन्न जो होगा वो ख ज्ञान वो क ज्ञान का अधिकरण में नहीं रहेगा अवृत्ति क्या रहेगी तो लेकिन तो नहीं रहेगा ख ज्ञान तो यही दूसरे अंश जो मतलब अभी जो कह रहे हैं कि स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञान का ये कहता है की ईश्वर में दो ज्ञान हो ही नहीं पाएंगे कैसे हो जाएंगे कहेंगे स्व भिन्न ज्ञान जो होगा वो स्व अधिकरण अवृत्ति होगा तो तो क्या नहीं लिया जा सकता है ये तो खाली दृष्टान तो लेने ले ले के लिए तो समझाने के लिए कहा जा रहा है अगर आप दो ज्ञान मानेंगे क ज्ञान है के ख ज्ञान है तो अभी क ज्ञान का अधिकरण में ख ज्ञान रह जाएगा क्या स्व अधिकरण अवृत्ति तो ख ज्ञान क ज्ञान का अधिकरण में रह पाएगा क्या अगर रह जाएगा स्व अधिकरण अवृद्धि होगा क्या तो, तो इसीलिए अर्थात यही लक्षण अगर ये मानेंगे तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि क ज्ञान ख ज्ञान दोनों ईश्वर में रह पाएगा? अगर ये लक्षण को हम ग्रहण करेंगे तो ईश्वर में दो ज्ञान रह पाएगा क्या लक्षण दूसरा हम ये लक्षण ही ले रहे एक अर्थ ले रहे हैं अगर ये अर्थ होगा दो ज्ञान आ पाएगा क्या अब स्पष्ट ठीक है दोबारा बोलते हैं। अभी हम है क ज्ञान ख ज्ञान जो ले रहे हैं वो ईश्वर का तो नहीं ख ज्ञान ईश्वर का नहीं हम कहते हैं कि ईश्वर में एक, एक ज्ञान हुआ ईश्वर ज्ञान कहेंगे और दूसरा हो गया भिन्न ज्ञान वो भिन्न ज्ञान ईश्वर में कहा है वो विचार अभी नहीं है तभी ईश्वर ज्ञान का अधिकरण में नहीं रहेगा भिन्न ज्ञान तो दूसरा लक्षण है कि स्व भिन्न ज्ञान स्व भिन्न ज्ञान उसको ईश्वर ख ज्ञान नहीं लेंगे अच्छा अच्छा ठीक है तो इस प्रकार के अगर आपको समझ जाने समझ ठीक है तो जो भी ईश्वर ज्ञान से भिन्न ज्ञान होगा वो ईश्वर में नहीं रहेगा तो ईश्वर में फिर कितना ज्ञान सिद्ध होगा एक ज्ञान सिद्ध होगा ख तो ज्ञान ख ज्ञान अर्थात तो हम दृष्टान्त तो देखकर समझा रहे थे कि खोग्यान रह नहीं पाएगा अर्थात तो ईश्वर में दूसरा ज्ञान हो ही नहीं पाएगा अगर मान लेंगे कि खोग्यान ईश्वर में होगा तो फिर ये लक्षण घटेगा क्या ये नहीं घटेगा तभी तो ये दोनों अंश अगर लक्षण में आ जाएगा तभी तो कहेंगे कि यही एकत्र को सिद्ध करेगा ईश्वर भी एक है और ईश्वर में ज्ञान भी एक है ठीक है इस लक्षण में आत्मा वह है ये देना का नहीं अगर नहीं देंगे अभी हम कह कि एक ईश्वर हुआ और ईश्वर में अभी एक ही ज्ञान हुआ तो अभी दूसरा ईश्वर अगर होगा तो ये लक्षण उसका निराकरण कर पाएगा क्या दो लक्षण होंगे एक ईश्वर में एक ज्ञान हुआ उस अधिकरण में दूसरा ज्ञान नहीं रहेगा ठीक है अलग ईश्वर है एक ईश्वर हो गया क ईश्वर अभी क ज्ञान नहीं एक ईश्वर हो गया क ईश्वर दूसरा हो गया खर तीसरा हो गया ग ईश्वर तीन ईश्वर हो जाएंगे प्रत्येक में एक ही ज्ञान रहेगा क्योंकि जिसको सृष्टि करना है जो ईश्वर को उसमें केवल सृष्टि का ज्ञान रहेगा जिसको पालन करना है वो केवल पालन का ज्ञान रहेगा प्रत्येक ईश्वर में एक एक ज्ञान हो जाएंगे किन्तु कितने ईश्वर हो जाएंगे अनेक हो जाएंगे ये दोष को वारण करने के लिए आपको पूर्व विशेषण भी ना पड़ेगा क्योंकि पूर्व विशेषण अनेक ईश्वर होने नहीं देगा द्वित्व आने नहीं देगा द्वित्व का अवसाम अधिकरण नहीं कहा इसलिए दोनों अंश देना पड़ेगा ठीक है आगे अभी सिद्धांति अनुमान से सिद्ध किया गया अभी पूर्व पक्ष सत प्रतिपक्ष अनुमान देगा क्या है प्रतिपक्ष अनुमान कर्त शरीर जन्य अनुमान सिद्धांत इसमें क्या दोष दिखा रहा है अप्रयोजक अप्रयोजकत्व का क्या अर्थ हुआ अनुकूल तर्क भाव क्यूँ अनुकूल तर्क नहीं है क्या इसमें तो व्याप्ति दिखा रहा है पूर्व पक्ष क्या अर्थ? अनुकूल नहीं हो पाएगा हेतु और साध्य में क्यों नहीं हो पाएगा दोनों रूप उससे क्या हो गया? तो क्यों नहीं प्रश्न दोनों ही नित्य है तो दोनों नित्य होने से कार्यक्रम भागु नहीं हो पाएगा जो कार्य होना है कम से कम उसको तो अनित्य होना चाहिए था तो यह नहीं हुआ ठीक है ये होने के बाद अभी शरीराजन इस प्रकार के हेतु दिया पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष इसमें विशेषण क्या दे दिया हेतु में हेतु अभी विशिष्ट हेतु है उसमें विशेषण क्या है शरीर पूर्व पक्ष इस विशेषण को क्यों दिया है स्वरूपाचि वारंभ करने के लिए तो किंतु हेतु में विशेषण किस लिए देना चाहिए यह विचार वारंभ करने के लिए यहाँ अगर हेतु में ये विशेषण नहीं देंगे शरीर विशेषण नहीं देंगे तो पूर्व पक्षी व्याप्ति कैसे दिखाएगा अजन्यतुम कर्तम ये व्याप्ति घटेगा तो इसलिए ये विशेषण नहीं देने पर भी आपका कोई व्यविचार नहीं हो रहा है इसलिए विशेषण व्यविचार वाला नहीं हुआ नहीं हुआ तो व्याप्यवासिद्ध दोष आ जाएगा ये विशेषण देने से स्वरूप सिद्धि दोष रहेगा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं। रहेगा किंतु क्या नया दोष आ जाएगा व्यापित यहाँ तो व्याप्ती है उपाधि तो तो कहा उपाधि अभी कहा विचारे नहीं हुआ अभी इसमें स्वरूपा सिद्धि दोष कैसे हुआ व्याप्ति तो है यत्र यत्र शरीर आजन्य तत्र तत्र कर्त जन्य क्या चीज विशेषण दे रहे हैं न क्यूँ नहीं देंगे विशेषण देंगे देने से क्या दोष हो तो गया तो कैसे हुआ ये तो हाँ जो जो शरीर औजन्य है जैसे आकाश वो कर्त अजन्य है आपका व्यक्तित्व है ये व्यक्तित्व सिद्ध दोष क्यों हो गया हाँ वहाँ व्याप्ति आपको दिखाने से भी वो व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा तो अर्थात व्यर्थ विशेषण युक्त हेतु में व्याप्ति नहीं माना जाएगा चाहे आप व्याप्ति दिखाए क्यों हेतु में विशेषण दिया जाएगा व्यभिचार बारक बार्थम अगर व्यभिचार का बारक ही नहीं कर रहे हैं तो वो विशेषण को ग्रहण नहीं किया जाएगा और विशेषण विशिष्ट में व्याप्ति भी नहीं माना जाएगा आप दिखाने पर भी वो ग्रहण नहीं होगा तो व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा अर्थात व्यापक सिद्धि हो जाएगा आप दिखा सकते हैं हमारा व्याप्ति है फिर भी कहा जाएगा नहीं ये दुष्ट हो गया तो हेतु में विशेषण है तो वे विचार होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो उसमें ये दोष माना जाएगा ठीक है यहाँ तक हो गया अभी पूर्व कह रहे हैं व्यर्थ विशेषण देने से आपने कहते हैं कि व्याप्य सिद्ध हो जाएगा यहाँ तो तो उपाधि है नहीं मतलब उपाधि तो आगे विचार किया जाएगा अभी यहाँ कहते हैं कि उस, उस नियम से यहाँ व्याप्यत्व सिद्धि दोष नहीं है यहाँ भिन्न नियम से हेतु में विशेषण रहेगा तो वे विचार वारक होना चाहिए अगर वे विचार वारक नहीं हुआ वो विशेषण तब तो वो हेतु सद हो असद हो कुछ भी हो हम कहेंगे वो हेतु में व्याप्ति नहीं है तो इस इस लक्षण से कह दिया गया कि उसमें दोष आ गया अभी पूर्व कहेगा हमने हेतु में विशेषण दे दिया और जिसके लिए देना चाहिए उसके लिए नहीं हुआ ठीक है जिसके लिए होना चाहिए व्यभिचार वारण करने के लिए हमारा हेतु में व्यभिचार है क्या अभी नहीं है तो ठीक है और आप कहते हैं कि हम विशेषण दे दिए इसलिए आप व्याप्ति नहीं मानेंगे अब व्याप्ति है हमारा हेतु में किंतु हम विशेषण दे दिए बोलकर के आप नहीं मानेंगे ऐसा क्यों होगा हम विशेषण दे दिए जो कि आवश्यक नहीं था तो ये हमारा दोष हो गया कि जितना आवश्यक है उससे हमने अधिक कह दिया ये हमारा निग्रह स्थान हो गया ठीक है क्योंकि जितना आवश्यक है उतना कहना चाहिए उससे अधिक कह देंगे तो निग्रह स्थान हो जाएगा तो जैसे आज स्वामी जी का श्लोक में निग्रह स्थान हुआ वृद्ध कथन हुआ <laughs> <laughs> क्योंकि स्वामी जी कहेंगे के कौपी किंतु इधर कहते कि बंत जो कौपिन वान होगा वो वान कैसे होगा करण अर्थात हमेशा हाथ में कुछ है ना कुछ करेगा इधर वान भी होगा और इधर वान भी होगा ये विरुद्ध कथन हुआ ये एक निग्रह <laughs> प्रसंग में से कर दिया आप करण ही करुण का मंत्र है ना ठीक है चलिए तो अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि हमने हेतु में विशेषण दे दिया ये आवश्यक नहीं था इसलिए एक निग्रह स्थान होगा कि अधिक कथन के चलते किंतु इसमें व्याप्ति तो है व्याप्ति नहीं है आप तभी कहेंगे व्याप्ति का लक्षण क्या है लक्षण स्वरूप में साहरी नियम व्याप्ति अर्थात सहचार ज्ञान होना चाहिए तो कब कहेंगे की व्याप्ति नहीं है नहीं। जब सहचार ज्ञान नहीं होगा एको पता चलेगा। तो चलेगाचार ज्ञान होगा तो तभी व्याप्ति का प्रतिबंधक होगा अभी हमारा हेतु साध्य में तो कोई व्यविचार ज्ञान नहीं है तो आपको कैसे कह देते है कि व्याप्ति का प्रतिबंधक हुआ और व्याप्यत्व तो सिद्ध हुआ अर्था पूर्व पक्ष आपदा नियम से जो तर्क संग्रह कहते हैं व्याप्यत्व तो सिद्ध तभी तो होगा और व्यविचार और हेतु तो। तो हमारा हेतु में तो कोई बेविचार नहीं है इसलिए आप व्याप्यत्व तो सिद्धि कैसे कह देते हैं निग्रह स्थान हुआ निग्रह स्थान क्यों हो गया अधिक कथन करने से तो इसलिए आप जो कह देते व्याप्त सिद्धि दोष है ये नहीं है इसमें कोई प्रमाण नहीं है ये पुरोपक्ष कह रहा है आगे फंसे न्यर्थ विशेषणत्व से अधिकोक्तिया निग्रह स्थानी व्यर्थ विशेषण से व्यर्थ विशेषण किसमें विशेषण दे दिया हेतु में तो व्यर्थ विशेषण होने से अधिक उत्त्या अधिक कथन हो जाने से निग्रह स्थान हुआ किंतु किन्तु तथा व्यर्थ विशेषण ज्ञान हेतु में व्यर्थ विशेषण दिया गया इस ज्ञान व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधक मानव ये व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक क्यों हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होगा व्यभिचार ज्ञान इसमें तो व्यविचार ज्ञान नहीं हो रहा है तो व्याप्ति ज्ञान और तो प्रतिबंधक ज्ञान का प्रतिबंधक कौन होता है व्य विचार ज्ञान विचार है और हमको ज्ञान नहीं है तो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा Alors, नहीं होगा <recibmm MCU> तो व्याप्ति ज्ञान और तो प्रतिबंधक माना भाव क्योंकि हमारा कोई व्यविचार नहीं है माना भाव इति ऐसे कहने से सिद्धांत कहता है नाच्य अभी सिद्धांत कह रहा है कि आपका हेतु ये हो सकता था कि तो आपने हेतु इसको दिया है सिद्धांत कह रहा है हेतु क्या हो सकता था अजन अगर हेतु होगा हेतु तो हो जाएगा अजन्य तत्व और, और अभी पूर्व पक्ष हेतु क्या गया शरीराजन्य अवच्छेद का कौन हो जाएगा जन्य तत्व इसमें शरीर भी हो जाएगा केवल शरीर विशेषण से भी अवच्छेद हो जाता है तो अभी अगर आप अजन्य तत्व को अवच्छेद नहीं ले करके अजन्य तत्वों को अवच्छेद लेंगे तो पूर्व पक्ष का जो अवच्छेद आ रहा है वो लघु हुआ, हुआ गुरु हुआ गुरु हो गया तो गुरु धर्म को अवच्छेद नहीं माना जाता है अगर लघु धर्म अवच्छेद संभव हो तो तो इसलिए गुरु धर्म अवच्छेद नहीं बनेगा तो यहाँ किसका अवच्छेद नहीं बनेगा गुरु धर्म गुरु धर्म अवच्छेद नहीं बनता है यहाँ किसका अवच्छेद हम लेंगे Legends... तो उसके लिए आगे दिखाते हैं। तो गुरु धर्म से अनवच्छेद कतयाष्टी हटाने से अनवच्छेद गुरु धर्म से अनवच्छेद कता तो गुरु धर्म अनवच्छेद होता है यहाँ क्या अवच्छेदक का विचार चल रहा है कहते हैं साध्य संबंधिता अवच्छेद साध्य संबंधी, संबंधी जहाँ व्यक्ति का विचार हो रहा है वहां साध्य संबंधी किसको होना चाहिए हेतु को तो हेतु हो जाएगा साध्य संबंधी हेतु में क्या रहेगा साध्य संबंधिता यही हो गया साध्य संबंध तो ये जो साध्य संबंध हेतु में रहेगा तो ये हेतु में आना चाहिए साध्यवध न साध्या भाववत हेतु में साध्या भावगोध वृत्तित्व तो आना चाहिए ना साध्या भावगोध अवृत्तित्व तो आना चाहिए साध्या भावगत अवृत्तित्व साधव वालों में नहीं रहना चाहिए हेतु साध्या भावगोत अवृत्तित्व हेतु में आना चाहिए तो यही हो गया साध्य का संबंध किसके साथ हेतु के साथ, धेतु धेतु के साथ. क्या संबंध हो गया अवृत्तित्व किसका संबंध किस, किस में हेतु तो में तो साध्य का संबंध हो गया साध्याभाव अवृत्तित्व तो साध्य का संबंध जब कहते हैं इसलिए कहते हैं साध्य का संबंध हो गया स्वाभावध स्वभाव अवृत्तित्व स्वभाववध में नहीं रहना है तो ये संबंध हो गया स्वभाव अवृतित्व स्व अभाव अवृतित्व अगर स्व अभाव वाला में साध्य अभाव वाला में रह जाएगा हेतु तो वो हेतु का साध्य के साथ संबंध होगा साध्य साध्य अभाव वाला में रह गया फिर उसका के साथ संबंध होगा नहीं होगा तो ये संबंध हो गया साध्य अभाव अवृत्तित्व ये संबंध हुआ संबंधी कौन हो गया हेतु तभी हेतु में आ जाएगा साध्य संबंधिता तो साध्य संबंधिता किसमें आया हेतु में तो साध्य संबंधिता जो हेतु में आया इसका अवच्छेदिता अवच्छेद धर्म किसमें आएगा हेतु में क्या आया धर्म तो अभी साध्य संबंधिता अवच्छेद का धर्मवान कौन होगा हेतु अभी हेतु में क्या आएगा फिर धर्मवत्व में आएगा यही व्याप्ति साध्य संबंधिता अवच्छेद धर्मवत्व रूप व्याप्ति ये हेतु में आएगा तो अगर लघु धर्म है भी वो अवच्छेद बनेगा हेतु में जो पदार्थ आ रहा है साध्य संबंधिता अवच्छेद ये हेतु में आएगा तो हेतु में व्याप्ति रहेगी अगर आप हेतु में ऐसा धर्म ला रहे जो कि गुरु है तो फिर वो अवच्छेदक बनेगा नहीं बनेगा गुरु धर्म हो जाएगा तो अवच्छेदक नहीं बनेगा फिर साध्य संबंधिता अवच्छेद धर्म ये फिर हेतु में आ जाएगा क्योंकि वो तो धर्म अवच्छेद का धर्म बना ही नहीं तो इसको कहते हैं साध्य संबंधिता अवच्छेद का धर्मवत्व रूप धर्म, ये गुरु धर्म भी बनेगा परंतु होने न गुरु धर्म संभव लघ गुर तो यहाँ अगर, अगर अजन्य अवच्छेद को बन सकता है हम शरीर अजन्य तत्व तो अगर अवच्छेद को हो सकता है शरीराजन्य तत्व तो अवच्छेद बनेगा ही नहीं ये कहेगा क्यों कहेगा सिद्धांत कहेगा अजन्यु को लेकर के ही तो व्याप्ति हो जाता है आपका तो अवच्छेद बन जाएगा अजन्य जब लघु हो सकता है गुरु नहीं लिया जाएगा है। उनको ये सिद्धांत कहुता उनका ये उनका मान्यता ऐसा तो अभी साध्य संबंधिता अवच्छेद धर्म कत् जो व्यापति का लक्षण है यहाँ गुरु धर्म अगर आप ले लेते हैं तो अवच्छेद बनेगा ही नहीं नहीं बनेगा तो फिर हेतु में व्याप्ति नहीं आएगी क्योंकि व्याप्ति का जो लक्षण हो गया उसका घटक है अवच्छेद और आप गुरु धर्म लेने से उसमें अवच्छेद रहता ही नहीं नहीं रहने से तत्र अभाव तत्र अर्थात गुरु धर्म वाला हेतु में तो वो नहीं आएगा उन्हें से व्याप्यत्वासी दुर्भारतवा अभी गुरु धर्म हो गया बोलकर के व्यक्तित्व सिद्ध आ गया क्यों उनका ऐसे नियम है गुरु धर्म को अवच्छेद नहीं माना जाएगा अगर लघु धर्म अवच्छेद बन सकता है तो आगे तदुत्तम तो आचार्य ही अभी वो शरीर विशेषण क्यों दिया था शुरू सिद्धि वारण करने के लिए अभी क्या हो गया उसको व्यापित्व सिद्धि आ गया इसलिए तद तो उत्तम आचार्य ही असिद्धिं परिहरतो पत्ती परिहर तो असिद्धिं परिहरतो एकाम से किसके लिए लिया जाएगा स्वरूप द्वितीय द्वितीय व्यापित सिद्धि टीका में देखिये तद उत्तम कुसुमांजलो कुसुमाजलि उदयन आचार्य जी का आचार्य कहते एकाम असिधि राम रुद्री में आके दे दिया अभाव अच्छा अच्छा देखिए ऊपर उसका ऊपर में पंक्ति है में राम अभाव दिया है जन्यपेक्ष अजन्य जन्यत्वअर्थात अजन्य तो जन्यत्वअपेक्ष शरीर जन्यभाव गुरुत्व साध्य सामानधिकरण्य अनदक साध्य सामानकरण्य में यही व्याप्ति है तो ये गुरुधर्म हो जाने से अवच्छेद नहीं बनेगा स्वरूप संबंध रूप अवच्छेदक से गुरु धर्म प्राचीन ही रनंगीकार अवच्छेद का धर्म जो है वो स्वरूप संबंध से क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि अजन्य तत्व अजन्य में स्वरूप संबंध से रहेगा ये कोई अलग जो सप्त तो पदार्थ से ऐसा कुछ नहीं है ये कल्पित पदार्थ स्वरूप सम्बन्ध में रहेगा और वो गुरु धर्म जो है वो प्राचीन लोग मानते नहीं आगे रामरुद स्वरूप द्वितिया पति व्याप्य सिद्धि रीत आगे देखिए रामरुद्री में स्वरूपा सिद्धि परिहाराय हेतु शरीर, शरीर पद प्रवेश स्वरूपा सिद्धि निराकरण करने के लिए हेतु में विशेषण दिया शरीर शरीर पद का प्रवेश करने से त्यचार अवारक जो विशेषण है शरीर व्यभिचार वारक नहीं होने से शरीराजन्य साध्य संबंधित साध्य संबंधिता अनावच्छेद हुआ क्योंकि गुरुधर्म हो गया अनवच्छेद्याप्य सिद्धि प्रसंगात इति भाव इदम पुनर्ह अवधेय यहाँ जानना है लघुधर्मे अवच्छेदक संभवती गुरुधर्मे स्वरूप संबंध रूपम अवच्छेद न स्वीकृत क्यों नियम हो गया संभवती रघऊ गुरह तथ बा दीदी थी उगते है रघुनाथ शिरोमणी इन्होने कहे यहाँ तक तो मूल में विचार हो गया अर्थात जो पूर्व ने सत प्रतिपक्ष अनुमान दिया था वो सिद्ध नहीं हुआ अभी पूर्व पूछेगा तो फिर आपका व्याप्ति कैसे होगा अब तो हम जो अनुमान दिए है उसमें व्याप्ति नहीं है कह दिए इसलिए सिद्धांती मूल में कहता है मुक्तावली में मम तु कर्तृत्व कार्यत्व कार्य कारण भाव एवं अनुकूल तत्व कर्तृत्व कार्यत्व जहाँ कार्यत्व तो घट्ट में रहेगा वहाँ विशेषता संबंध है न कृति भी आकर के रह जाएगी तो कर्तृत्व अर्थात तो कृतिमत्व तो कृतिया के विशेषता संबंध से रह जाएगा समान अधिकरण होने से कर्तृत्व कार्यत्व कार्य कारण भाव हो जाएगा कार्यत्व कार्यत्वावच्छिन्न प्रति कर्तृत्वावच्छिन्नम कारणम इस प्रकार के तो कर्तृत्वावच्छिन्न का अर्थ अर्थात कृतिमत्वावच्छिन्न अथवा कृतित्वावच्छिन्न ये भी कह है ये कार्यकारण भाव हो जाएगा एवं अनुकूल तर्क और श्रुति भी है दयावा भूमि जनयन देव एकुति ये ये भी है विश्व से कर्ता भुवन से गोपता ये भी है इत्यादय ये सब आगमों के ये आगमों तो आगे दिखाएंगे अभी देखिए है दिनकरी में तो जो मम तू कर्तृत्व ने कहा था उसको दिनकरी में कहते हैं कर्तृत्व कार्यत्व कार्यकारण भाव एवं अर्थात कर्तृत्व कार्य कारण कर्तृत्व न कार्यत्व न हम कार्यकारण भाव कहते हैं तो हमको कार्यकारण भाव में कोई अप्रयोजकता भी नहीं है क्योंकि कोई अभाव रूप नहीं है अप्रयोजकता भी नहीं है सिद्धांति कहते हैं अभी पूर्व पक्ष आगे कह रहे हैं आप कर्तृत्व न कार्यत्व न कार्यकारण भाव दिखा रहे हैं किंतु अन्वय व्यति व्यतिर के द्वारा घटत्व प्रति आदि कुल हेतु घटत्वि कार्य प्रति कुल कारण अर्थात कुला अभावे घटा भाव इस प्रकार के कार्य कारण कार्यकार होगा कि कृति सत्वाल सत्व कार्य पट रूप कार्य सत्व ये हो जाएगा नहीं होगा इसलिए कृतित्व कार्य कार्य कारण भाव यह तो नहीं हो पाएगा विशेष में कार्यकारिन्न प्रति कुला कृति एवं हेतुत्वाद का अर्थ सामान्य कार्य कारण भाव तो कृतिवे न कार्य कारण भाव ये नहीं है हेतुत्व भावे माना सामान्य भाव जो कहते हैं देखिए में दिया है इति कृतित कमरुद्रम अन्वय व्यतिलास घटस तद अत भाव। कुल आगे घट तदव इति अन्वय व्यतिरैकाभ्या तो कुलाल आदि कृतिक्वे एवं कार्य कारण भाव क्यों कहते हैं यद्रुपा रूपावच्छिन्न यो यद्रुपा वच्छिन्न ओर अन्वय व्यतिरक एक पद होना है दूर दूर लिख दिया यद रूपा वच्छिन्न ओर अन्वय व्यतिरक ग्रहस कुट ये दोनों में कार्यकारतिरैक से ग्रहण हुआ यद रूपावच्छिन्न ओर अन्वय व्यतिरेक ग्रहस तद्रुप अवचिन्न और कार्य कारण भाव नियम भाव पूर्व पक्ष कहता है कि जहां आपको कार्यत्व कारणत्व ग्रहण हुआ है वही मानना है ये सामान्य को नहीं मान लेना है कहते हैं एकादृश कार्य कारण भाव टीका में आगे कहते हैं दिन रामरुद्री में कृतिविन्न कारणत्व और कार्यवावच्छिन्न जन्यत्व अर्थात कार्यतावच्छिन्न कार्य कार्यता इसमें कार्य कारण भाव में कोई प्रमाण नहीं है अर्थात विशेष में कार्य कारण भाव है और सामान्य में कार्य कारण भाव नहीं है ये पूर्वपक्ष सिद्धांतिक वाच्य घटत्व पटत्व आदि अनंत कार्य कारण कल्पना पटत्वादिभेदेन कार्यत्व कल्पनापेक्षिन्न प्रति कृति कल्पन से उचित पूर्व पक्ष कहता है कि सामान्य कार्यकारण भाव नहीं होगा विशेष मानेंगे सिद्धांत कहते हैं कि विशेष कार्यकारण विशेषकार भाव मानेंगे तो पटतत्व कार्य के प्रति तंतुवाय अं, कृतित्विन्न कारण कहेंगे इसी प्रकार की घटत्वावच्छिन्न कार्य के प्रति कुल कृतित्वावच्छिन्न कार्य कहना पड़ेगा ऐसे अनंत कार्य है तो अनंत कारण तो कार्य कारण भाव अनंत स्वीकार करना पड़ेगा तो ये लाघव दृष्टि से हम कहते हैं कि कार्यत्व और कार्य तो कृति में कार्यकार सिद्धांति कहेगा घटत्व पटत्व आदि भेदेन अनंत कार्य कारण भाव कल्पना अपेक्षा क्योंकि कार्य अनंत हो जाएगा घटत्व घटत्वावचिन्न पटत्वावच्छिन्न अनंत कार्य हो जाएगा उसके अपेक्षा से कार्यवावच्छि प्रति कृति हेतुत्व कल्पन कार्यत्वावच्छिन्नम कृतित्वावच्छिन्नम कारणम इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो उचित यही उचित है अच्छा ऐसा कहने से अभी पूर्व पक्ष कहेगा देखिए राम रुद्री में आगे दिया है ननु एक हेतुत्व कल्पना प्रतीक दिया है ना उसके चार पंक्त तीन पंक्ति नीचे है ननु मिला न तंतुवाया प्रीति सत्व यद विशेष प्रतिक्र दिया है उससे चार पंक्ति ऊपर में बाह्य कृति सत्व घट उत्पत्ति अगर आप कहेंगे कि कृतित्व न कारण और कार्यत्व न कार्य अभी तंतुवाहकृति में कृतित्व तो रहेगी रहेगा अच्छा और घट गोट, घट में कार्यत्व तो रहेगा तो अगर आप कृतित्व कार्यत्व कार्य कारण भाव कह देंगे तो तंतुवाय कृतिस घट उत्पत्ति ये दोष होने लगेगा इसको वारण करने के लिए विशेषत्व अन्वय व्यतिरेकाभ्याम घटत्व कुलाल कृतित्व विशेष कार्यकरण आवश्यक न ये जो दोष को वारण करने के लिए अन्वय व्यतिरेक करके आपको घटत्व और कुलाल कृतित्व इस प्रकार के विशेष कार्यकार कहना पड़ेगा नहीं तो ये दोष होगा आवश्यक तादृश अन्वय व्यतिरक ग्रह ही विशेष अन्वय व्यतिरिक से विशेष कार्यकारण भाव जब आप ग्रहण करेंगे तो कार्यत्व कृतित्व कृतित्वाभ्याम सामान्य कार्य कारण भावांतर कल्पनम निर्युक्तिकम आपको विशेष कार्यकारण भाव तो चाहिए नहीं तो दोष होगा जब विशेष कार्यकार आवश्यक ही है फिर ये सामान्य कार्यकारण भाव क्यों कल्पना करते हैं ये अधिक है विशेष भाव से सामान्य भाव ये भिन्न है और विशेष भाव को मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा जब इसी से मानना ही पड़ेगा आप क्यों और कार्यकारण भावांतर कल्पना करते हैं उसमें कोई प्रमाण नहीं है और सामान्य कार्यकारण भाव अगर कल्पना करेंगे तो भी आपको विशेष कल्पना करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा करना पड़ेगा तो सामान्य कार्य कारण भाव कल्पने अपी तादृश गौरव से अंगीकरणीय हामान्य कार्य कारण भाव कल्पने अपी <clears throat> अगर आप सामान्य कार्य कारण भाव कल्पना करेंगे तो भी विशेष मानना पड़ेगा और सिद्धांत कहता है कि विशेष मानेंगे तो अनंत कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा पूर्व पक्ष कहता है कि वो गौरव है कि वो मानना ही पड़ेगा नहीं तो ये दोष होगा आपको तो इसलिए दोष को वारण करने के लिए गौरव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा ये कौन कहा पूर्व पक्ष कहा पूर्व पक्ष कहता है कि आपको विशेष में तो मानना ही पड़ेगा मानना पड़ेगा तो सामान्य क्यों और मान रहे हैं अगर सामान्य मानेंगे तो भी तो विशेष को मानना पड़ेगा गौरव होने पर भी सिद्धांती विशेष को क्यूँ निराकरण कर दिया था गौरवोष तो पूर्व पक्ष कहता है गौरव होने पर भी मानना पड़ेगा तो आप सामान्य भी मानेंगे गौरव होने पर उसको भी मानना पड़ेगा तो केवल गौरव से विशेष को ही मान लीजिए कहने से अभी सिद्धांति कह रहे कि तादृश गौरव से अंगीकरणीय अतः तत्साधक हेतुअंतरम तत्साधक अर्थात तो सामान्य कार्य कारण कार्यकार का साधक क्योंकि पूर्व पक्ष अभी सामान्य कार्य कारण भाव का निराकरण कर दिया कोई आवश्यक नहीं है अभी उसका सिद्ध करने के लिए सिद्धांती अन्य हेतु दे रहा ए, दिनकरी में यद विशेषयोरित न्याय न कार्यकृतिम सामान्य कार्य भाव से आवश्यकवात यद विशेषयोह कार्यकारण भावो असति वादके तत् सामान्योर अपि ये नियमों पहले हम लोग लिखे थे थोड़ा कहीं तो यहाँ फिर देखिए रामरुद्री में यद विशेषयो रीति प्रतीक उसके आगे थे यद विशेषयो हो भावो असति वादके तत् तत्म्य अपि इति ये न्याय हुआ आगे मूल में देखिए यद विशेषयो रीति न्याय अगर विशेष में कारण भाव है तो सामान्य में भी वो भाव रहेगा तो कार्यकार अभ्याम कृति हो गया तो तो का कारण तो कार्यत्व और कृतित्व ये दोनों का बीच में सामान्य कार्यकारुभाव से आवश्यकत्व न्याय हो गया किंतु इसमें आवश्यक क्यों है आवश्यक टीका में कहते हैं देखिए देखिये प्रतीक दिया है व्याप्य व्यापक निश्चय विशेष में कार्य कारण भाव ये व्याप्य है सामान्य में कार्य कारण भाव व्यापक है अगर व्याप्य है तो व्यापक रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि व्याप्य व्यापक निश्चय विशेष कार्यकारण भाव से व्याप्य हो गया जब आप सकल विशेष को ले लेंगे तो वहाँ सामान्य रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो जो विशेष कार्य कारण भाव हो गए वो सब व्याप्य हो जाएंगे तो होने से जहाँ सामान्य विशेष रहेगा वहाँ उसका समष्टि रहेगा ही रहेगा सामान्य रहेगा तो सिद्धांत कहता है कि व्याप्य के द्वारा व्यापकों का निश्चय होता है आगे मूल में प्रयोजन अभाव क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया था ना विशेषो को तो लेना पड़ेगा गौरवो होने पर भी तो सामान्य को क्यों लेते हैं कोई प्रयोजन नहीं है तो सिद्धांत कहते हैं प्रयोजन अभाव होने पर भी व्याप्ति है तो व्यापक तो रहेगा ही इसलिए प्रयोजन नहीं रहने पर भी वो तो रहेगा ही क्या जी नियम नियम आधार पर लेना पड़ेगा अच्छा आवश्यकवाद का अर्थ हो गया अवश्य भावी वो तो रहेगा ही आगे देना में अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आवश्यक कह करके आप ये रहेगा ही कहते हैं किंतु आगे नच कि न्याय निष्प्रमाण क आप एक न्याय दिखा करके हमको कहते हैं ये भी साथ में रहेगा किन्तु ये न्याय प्रमाण क्या है नादृश न्याय निष्प्रमाण को जितने सिद्धांत कहते हैं कि नचवाच्य क्यों अगर हमको नील भट्ट का विद्यमानता स्वीकार करना पड़ेगा तो नील कपाल धोये का भी स्वीकार करना पड़ेगा रक्त घट को स्वीकार करना पड़ेगा तो रक्त कपाल ऐसे पीला पीत पी तो घट लेना पड़ेगा तो पीत तो कपाल ऐसे लेना पड़ेगा अगर हमको रक्त घट अभाव कहना पड़ेगा तो क्या कह देना पड़ेगा रक्त कपाला अभाव कहना पड़ेगा जहां हमको घटत्न अभाव कह देना पड़ेगा वहां क्या करेंगे आप तो अभी विशेष में कार्य कारण भाव मान रहे हैं सिद्धांति पूर्व पक्ष को कह रहे हैं तो आप कहेंगे रक्त घट प्रति रक्त कपालो पीत घट प्रति पीत कपाल ऐसे विशेष मान रहे हैं जहां हम कहेंगे कोई भी घटो नहीं है तो आपको वहां कहना पड़ेगा कि एक इस घटक के प्रति ये कपाल अभाव इस घटक के प्रति ये कपाल अभाव अभी सकल कपाल अभाव कूट को आप कारण कहना पड़ेगा अगर हम कहें तो कहेंगे कि घटा घटाभाव घटवच्छिन्न अभाव कहेंगे तब आपको कपाल अभाव कूट को कारण मानना पड़ेगा तो जब कपाला अभाव कूट तो लेंगे और हम कहते हैं कपालत्वावच्छिन्न अभाव लीजिए तभी कपाला भाव तो कूट ये गुरु हो जाएगा कपालत्व कपालत्व तो अवच्छिन्न अभाव ये लाघू हो जाएगा तो इसलिए इसको लेना पड़ेगा अर्थात लाघव तर्क के आधार पर इसको लेना पड़ेगा आप नहीं कह पाएंगे कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है लाघव तर्क यही प्रमाण है सिद्धांति कह रहा है कार्यत्व तो अवच्छिन्न अभाव तत्त कृति अभाव कूट से प्रयोजक कल्पने अभाव में कार्य कारण भाव नहीं मानते हैं प्रयोजक मानते हैं तो अगर आप कहेंगे कि तत्त कृति कारण बनेगा और तत्त कार्य कार्य होगा ऐसे होने से जहां पर सकल कार्य का अभाव कहेंगे तो कार्यतावच्छिन्न अभाव कहना पड़ेगा तो कार्यतावच्छिन्न अभाव कहीं आपको सिद्ध करने के लिए तत्त कृति अभाव कूट को आपको दिखाना पड़ेगा प्रयोजकत्व है ना तो कार्यतावच्छिन्न अभावे तत्त कृति अभाव कूट से अगर आपको व्यापक अभाव कहना पड़ेगा तो ये अगर आपको हेतु अभाव कहना पड़ेगा अभी जैसे साध्या अभाव जो कारण अभाव कार्याव कहना है तो सकल कार्य कारण अभावों को लेना पड़ेगा तो अभी आपका कार्य हो गया कार्य कार्याव का अर्थ हो गया कार्य तो अब छिन्न अभाव उसके लिए सकल कारण अभाव कहने के लिए तत्त कृतिया कूट इसको प्रयोजकों मानना पड़ेगा ये गुरु हो जाएगा तो सिद्धांत कहते है हम कहेंगे कृतित्व कृतित्विन्न अभाव और आप कहेंगे तत्व कृति अभाव कूट तो ये गुरु हो गया प्रयोजकत्व कल्पने गौरवात इसलिए कृतित्व अवच्छिन्न अभाव एकस्त प्रयोजकत्व लाभवाद कृतित्व अवच्छिन्न अभाव कह देंगे तो एक हो जाएगा अवच्छेद तो का एक हो गया और नहीं तो तत्व कृतिया अभाव का कूट अर्थात सकल अभाव आपको बुद्धिस्त करना पड़ेगा ये गौरव दोष होगा लाघवादीका दिया लाघव तथाच उक्त न्याय लाघव मूलकवाद न निष्प्रमाण इसलिए आप जो कह दिए कि तादृश न्याय अर्थात कार्य कारण भाव असति वादक तत्साम ये जो न्याय है ये न्याय को पुरोपक्ष कह दिया कहता है कि निष्प्रमाण का सिद्धांत कह दिया कि लाघवत इसमें प्रमाण है इसलिए निष्प्रमाण नहीं है ठीक है लाघवाद अज्ञात ओं पूर्णमद शकर शंकर्यंग केश्यौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुदेव मूर्तिमतीदेहाय दक्षिणा मूर्त नम